श्री रामकृष्ण बचनामृत परिच्छेद एक सौ उनतालीस बाईस अप्रैल अठारह श्री राम कृष्ण की उच्च अवस्था श्री राम कृष्ण मास्टर से बातचीत कर रहे हैं कामनी के संबंध में अपनी अवस्था बतला रहे हैं श्री राम कृष्ण मास्टर से ये लोग कहते हैं कामनी और कांचन के बिना चल नहीं सकता मेरी क्या अवस्था है यह ये लोग नहीं जानते स्त्रियों की देह में हाथ लग जाता है तो एठ जाता है वहाँ पीड़ा होने लगती है यदि आत्मीयता के विचार से किसी के पास जाकर बातचीत करने लगता हूँ तो बीच में एक न जाने किस तरह का पर्दा सा पड़ा रहता है उसके उस तरफ जाया ही नहीं जाता कमरे में अकेला बैठा हुआ हूँ ऐसे समय अगर कोई स्त्री आए तो एकदम बालक की अवस्था हो जाती है और उसे माता की दृष्टि से देखता हूँ मास्टर निर्वाक होकर श्री राम कृष्ण की बातें के पास बैठे हुए सुन रहे हैं सब बातें सुन रहे हैं कुछ दूर भवनाथ के साथ नरेंद्र बातचीत कर रहे हैं भवनाथ ने विवाह किया है अब नौकरी की खोज में है काशीपुर के बगीचे में श्री राम कृष्ण को देखने के लिए अधिक नहीं आ सकते श्री राम भवनाथ के लिए बड़ी चिंता किया करते हैं कारण भवनाथ संसार में फंस गए हैं भवनाथ की उम्र तेईस चौबीस वर्ष की होगी श्री राम नरेंद्र से उसे खूब हिम्मत बंधाते रहना नरेंद्र और भवनाथ श्री राम की ओर देखकर कर मुस्कुराने लगे श्री राम इशारा करके फिर भवनाथ से कह रहे हैं खूब वीर बनो घूंघट के भीतर अपनी स्त्री के आंसू देखकर अपने को भूल न जाना ओह औरतें कितना रोती हैं वे तो नाक छिनकने में भी रोती हैं नरेंद्र भवनाथ और मास्टर हंसते हैं ईश्वर में मन को अटल भाव से स्थापित रखना वीर वह है जो स्त्री के साथ रहने पर भी उससे प्रसंग नहीं करता स्त्री के साथ केवल ईश्वरीय बातें करते रहना कुछ देर बाद श्री राम कृष्ण फिर इशारा करके भवनाथ से कह रहे हैं आज यही भोजन करना भवनाथ जी बहुत अच्छा आप मेरी चिंता बिल्कुल ना कीजिए सुरेंद्र आकर बैठे महीना वैशाख का है भक्तगण संध्या के बाद रोज श्री राम कृष्ण को मालाएं पहनाया करते हैं सुरेंद्र चुपचाप बैठे हुए हैं श्री राम ने प्रसन्न होकर उन्हें दो मालाएँ दीं सुरेंद्र ने प्रणाम करके मालाओं को पहले सिर पर धारण किया फिर गले में डाल लिया सब लोग चुपचाप बैठे हुए श्री राम कृष्ण को देख रहे हैं सुरेंद्र उन्हें प्रणाम करके खड़े हो गए वे चलने वाले हैं जाते समय भवनाथ को बुलाकर उन्होंने कहा ख़स की टट्टी लगा देना